के स्थान अभी प्रति चैतन्य महाप्रभु के सब हर्षद स्मयान्वित होते शिल रूप गोस्वामी और शिल सनातन गोस्वामी की वैराग्य कथा सुनके और किस प्रकार वे दोनों ब्रजवास करके दिन रात पर रहते तीव्र भक्ति में निद्राहार विहार निद्राहिजीत दीनौ छो उनका चरित्र आदर्श था अस्मय की बात थी कि वे पहले समाज में ऊपर कोठी के लोग थे सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा के मुख्यमंत्री थे और कोषाध्यक्ष थे तो वे दोनों अत्यंत भौतिक सुख और ऐश्वर्य त्याग करके ब्रजवास किए और तीव्र भक्ति की और उन के कार्यों के बारे में सुन के चैचन्य महाप्रभु के अन्य पार्षदों विस्मय लग रहे थे <coughs> शायद आप सब भी विस्मय लग रहे हैं शिल्पोपाध का धर्य में इस विचार सुनने से कि मठ मंदिर स्थापन करना रूपानोग भक्तगण मुख्य सेवा नहीं है मुख्य सेवा है कृष्ण भक्ति प्रचार विशेषकर पुस्तक लेखन प्रकाशन करना और पूरी पृथ्वी में पुस्तक वितरण करना पुस्तक का मतलब इस प्रसंग में भक्ति ग्रंथ रूप सनातन दास गोस्वामी अर्थात रघुनाथ दास गो स्वामी गौप भट्ट स्वामी और जीव गोस्वामी छठ गोस्वामी में पांच विशेषकर अनमोल भक्ति ग्रंथ रचना करने में व्यस्त रहते थे और उनका प्रदान चेचान्य महाप्रभु की सेवा में अतुल है तो उन्होंने भी मंदिर स्थापना की परंतु मंदिर प्रतिष्ठान करने में उन्होंने विशेष महत्व नहीं देते थे चूंकि कुछ लोग कुछ भक्त कुत्साहित है मंदिर निर्माण करना इसलिए रूप सनातन भट्ट सब स्वीकार किए मंदिर बनाना आ, परंतु उनकी मुख्य सेवा थी भक्ति प्रचार करना विशेषकर ग्रंथ का माध्यम से भक्ति प्रचार करना और शिल प्रभुपाद इस में देखते हैं कि पुस्तक वितरण में से भक्तों रूपानुग भक्त होते रूपानुग का मतलब रुप को स्वामी के अनुयायी तो शायद इसी बात सुनने से आप आश्चर्य लग रहे हैं क्योंकि विशेषकर भारत में इसकॉन विशेष प्रसिद्ध है मंदिर बनाने के लिए यदि हम इस प्रांत सौराष्ट्र के किसी व्यक्ति से बात करते हैं करतेकोन के बारे में वे क्या कहेंगे ओ आपका जूहू मंदिर देखा था या आपका वृंदावन अहमदाबाद मंदिर देखा था ऐसे कहते हैं नहीं यदि हम किसी से बात करते हैं कि हम इस्कोन के हैं वो क्या बोलते हैं आपका मंदिर देखा जूहू मंदिर या वृंदावन मंदिर और अभी अहमदाबाद के बारे में भी तो सामान्यत लोग का विचार है कि इसको का मुख्य उद्देश्य है मंदिर बनाना परंतु इस तत्पार्य में शिलक लगता हैं कि रूपानुगा भक्तों का मुख्य उद्देश्य है पुस्तक लेखना प्रकाशन करना और वितरण करना भक्ति ग्रंथ रूपानोगा रूपानोगा होना इस प्रकार आ, तो रूपानोगा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है अनोगा का मतलब अनुयाई, तो हम रूप गो स्वामी के अनुयाई होने चाहिए चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के भक्तों चैतन्य अनुगा नहीं बहुत गौरा अनुगा नहीं बहुत रूपानोगा बहुत है क्यों ऐसा होता है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सब कुछ जो प्रचार करने चाहते थे वही सब रूप गोस्वामी के द्वारा प्रचार किए थे रूप गोस्वामी और सभी मुख्य पार्षदों के द्वारा जिन जिन में प्रधान वामी थे और विशेषकर हम रूप गोस्वामी के श्रीचरण पर हम प्रार्थना कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम दता थी स्वपदा हम कहते हैं कि वो दिन खब आएगा जिसमें रूप गोस्वामी मुझको इनके चरण मुझको प्रधान किसी गोस्वामी जिन्होंने श्री चैचन्या महाप्रभु के मनोभीष्ट पृथ्वी पर प्रकट किया मनोभीष्ट शब्द का अर्थ है श्री चैचन्य मनोभीष्ट चैतन्य महाप्रभु के मन में आ। वो अति गुह्य उद्देश्य जो था जो चैतन्य महाप्रभु किसी को नहीं बताए परंतु रूप को स्वामी जानते थे और वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा लोग स्वामी उसको पृथ्वी में प्रचार किया और वो इच्छा क्या है चैतन्य महाप्रभु का स्वयं बचा इस वचन हम चैतन्य भागवत में मिलते हैं पृथ्वी बीते आचय जोथ नागर आदि ग्राम सबत्र प्रचार हो गई मोरना चेतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में उनका दिव्या नाम प्रचारित होगा पृथ्वी में जितने भी ग्राम हो जितने भी नगर हो सबों में चेतन्य महाप्रभु का नाम और उसके साथ नाम रूप गुण लीला तत्वज्ञान सब कुछ प्रचारित होगा चैचन्य महाप्रभु वाय से कहे आ, परंतु आ, इस, आ, शब्द इस इच्छा चेचन्य महाप्रभु की कितना महात्मा पूर्ण है रूप गोस्वामी जानते थे और इसलिए रूप गोस्वामी और इनके सब रूप सनातन दास गोस्वामी गोपा भाट गोस्वामी जीव गोस्वामी सब भक्ति ग्रंथ रचने किए हैं नाना शास्त्र विचार नईक निपुनौ सदर्म संस्थापक लोकाना हितकारिणु मान्यौ शरण आकर उन्होंने बहुत बहुत शास्त्रों अध्ययन करके वो सभी शास्त्रों से शास्त्र का सार अर्थ संकलन किया तो वास्तव में सभी शास्त्रों में मुख्य है श्रीमद भागवतम, जो अकेला सारम है जिसमें सब का है, स्मे सभ श्रुतिवेदास्तवस्तु वेद शास्त्र श्रीमदभागव वैष्णवानं पुराणमल यस्मिन् प्रिं एकल पारमहसमल ज्ञानं फरम गीयत ज्ञान विराग अद्वानराग सहित नैषकाम्यकृत चुनम सुपथं विचारण विमुचन्हागवत अम पुराे इसमें साधर भौतिक धर्म आद का मोक्ष अनुमोदित नहीं है केवल शुद्ध भक्ति अनुमोदित इसलिए पुराण अमल कहते हैं और इसलिए श्रीमद् भागवत विशेष प्रिय है वैष्णवों की प्रिया शास्त्र इसमें वो ज्ञान है जो परमहंस निर्म सरान सरमहंस प्रचारित है और इसमें श्रीमद भागवत में ज्ञान और वैराग्य के साथ नैष कैसे नैष काम करने है अर्थात उसी प्रकार काम जिसमें आ, कोई भौतिक प्रतिक्रिया नहीं होते हैं जो पूरा त्रिगुणातीत होते हैं निश्चय गुण भक्ति mm. प्रचारित इसलिए श्रीमद भागवत का ध्यान से पाठ करना चाहिए श्रवण करना चाहिए आ, विचार करने चाहिए और इस प्रकार परम मुक्ति परम भक्ति मिलती है तो यही सब सिद्धांत श्रीमद भागवत की श्रेष्ठ का सिद्धांत श्री रूप गोस्वामी और विशेषकर श्री लजीत गोस्वामी स्थापन किए और सब विशेषकर श्रीमद भागवत से उन्होंने बहुत प्रमाण उद्धार किए आ, और सभी शास्त्रों से सिद्धांत निष्काष किया तो कैसे शुद्ध भक्ति क्या वस्तु है और क्या क्या लक्षण है शुद्ध भक्ति के और कैसे ही कहने हैं तो यही सब रूप गोस्वामी और इनके साथी सब चेचन्य महाप्रभु के पार्षद शुद्ध भक्तों का प्रदान है और इसलिए हम विशेष का रूप गोस्वामी को, को महत्व देते क्यों हम महत्व देते हैं क्योंकि चेचन्य महाप्रभु स्वयं उनको महत्व देते थे और सब भक्ति सिद्धांत जो चैचन्य महाप्रभु के हृदय में था उस सब ऋस्वामी प्रकट किया इनकी ग्रंथों में पूरा शास्त्र प्रमाण के द्वारा तो इसलिए हमारे विशेष वींद है ऋस्वामी के प्रति और इनके मार्गदर्शन के अनुसार हमें भक्ति करने है तो भक्ति शब्द अच्छी तरह समझना चाहिए रूप गोस्वामी का प्रदत्त मार्गदर्शन और अर्थ के अनुसार शुद्ध भक्ति क्या है ये सब हम भक्ति और सिंधु नामक जो रूप गोस्वामी का प्रदान है ये सब भाषा हम मिलते हैं भक्ति और सिंधु में तो रूप गोस्वामी और इनके साथी भक्तों इस प्रका नाना शास्त्र विचारणा निपुण थे शास्त्र का विचारण में और इस प्रकार उन्होंने शास्त्र से खानिज जैसे शास्त्र से मुख्य मुख्य बाणी रत्न उदार करके भक्ति ग्रंथ रचना की और किस लिए, आ, लोग का हित के लिए जिससे लोग जो नहीं जानते किम का मूढ़ इस भौतिक संस्था में हम सब किम का भव्य विमूढ़ है इसका अर्थ है हम नहीं जानते प्रवीत सिंह चांद सिंह चांद जनान विदुरासुरा हम नहीं जानते हमारा क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है और इस प्रकार हम विमोहित रहते हमें क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए तो हमको मार्गदर्शन देने के लिए शिल व्यास दे सभी शास्त्र हमको प्रदान किए हैं और उनका अंतिम और चरम प्रदान है अखिल सूची सारम श्रीमद भागवत और श्रीमद् भागवत का गहरा अर्थ चैतन्य महाप्रभु प्रकट किया विशेषकर रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकट किया और गोस्वामी अनेक अनेक पुस्तक में श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट स्थापना किया आ. और वो चैतन्य महाप्रभु के प्रचारित शुद्धा भक्ति तो हर एक पीढ़ी में आ, उनके अनुयाई जो सब रूपानुग भक्त है वे पुस्तक का माध्यम से लोकहित के लिए आ, और भी प्रदान देते हैं रूप गोस्वामी के आ, अगले पीरी में रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी उसके उनके शिष्यों नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद उन्होंने सब भक्ति शास्त्र लेके ग्रंथ के रूप में लेके बंगाल और उत्काल प्रदेश में भक्ति प्रचार किए थे और वे स्वयं भी भक्ति ग्रंथ रचना की तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी शास्त्र कार था थे, कार विद्याभूषण विशेषकर उनकी गोविंद वेदांत सूत्रों के ऊपर गोविंदा भाषा और अन्य ग्रंथों का माध्यम से गोरिया संप्रदाय को अनोल प्रदान किया है और आधुनिक आधुनिक काल में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बहुत बहुत ग्रंथ लिखी भक्ति सर ठाकुर भी और हमारे परमाराध्या श्री गुरु के चरण शिल प्रभुपाद आ, अंग्रेजी भाषा में इस चैतन्याचार्य चामृत भक्तर साम्रत सिंधु श्रीमद्भागवत भगवद गीता यथारूप इत्यादि बहुत शास्त्रों आ, के अनुवाद और किए और इनके शिशों के द्वारा उन्होंने पे की पूरी पृथ्वी में आ, बहुत भाषाओं में आ, आ, अनुवादित करना चपना और वितरण करना तो विशेषकर भक्ति ग्रंथ प्रचार से भक्ति का विस्तार हो सकते केवल मंदिर निर्माण करने से भक्ति प्रचार नहीं होते इस गुजरात में बहुत स्वामी नारायण मंदिर है और वो सब और विशेषकर पिछले बीस साल में और बहुत बहुत नया मंदिर निर्मित हुए और वो सब मंदिर तो बहुत सुंदर है परन्तु वो सब मंदिर से शुद्ध भक्ति प्रचार नहीं होते क्योंकि वो संप्रदाय थे वो पूरा गलत है इसलिए ये शुद्ध भक्ति प्रचार उससे संभव नहीं है तो so, बहुत कृष्ण मंदिर भी प्राचीन कृष्ण मंदिर भी है गुजरात में जिस जिन जिनमें सबसे प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर और डाको में वांचा राय मंदिर और बहुत हवेली भी है परंतु वो सब मंदिर से शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं होता तो लोग जाते हैं देखते हैं दर्शन करते हैं और आते हैं तो दर्शन करने से और मंदिर के महोत्सवों में अंश ग्रहण करने से वे लाभान्वित होते परन्तु कनिष्ठ अधिकारी स्तर के ऊपर वे नहीं आते हैं क्योंकि वे भक्ति प्रचार नहीं सुनते और वे शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ भी धारणा नहीं मिलते तो वो सब मंदिर में कृष्ण मंदिर में दर्शन होते बहुत मंदिर में प्रवचन नहीं होते लगता लगते तो प्राय सभी कृष्ण मंदिर जो गुजरात में है तो नियमित नहीं होते। शायद साल में एक दो बार में पहाड़ से एक प्रसिद्ध कथाकार आते और श्रीमद् भागवत की दिन व्यापी कथा होती है परंतु उस प्रकार की कथा से भी लोग तो रूप गोस्वामी प्रचारित शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं मिलता तो जिस प्रकार हम भक्ति प्रचार कहते हैं इसका उनका माध्यम से वो सामान्य भक्ति प्रचार से भिन्न है यदि हम प्रचार करेंगे सामान्य भक्ति प्रथा के अनुसार तो शायद हमारे बहुत अनुगामी हो जाएंगे अर्थात यदि हम विशाल प्रचार करके भगवत सप्ताह आयोजन करेंगे और वो कथा के वक्ता का फोटो हम साइनबोर्ड पर डालेंगे और इस पर का वो वक्ता की इज्जत बढ़ेगा जो तो शायद बहुत सारे लोग आएंगे और यदि हम सभी कथा के कथा के अंदाज के अनुसार हम कुछ कहानियां कहेंगे और कुछ धार्मिक कथा कहेंगे जैसे आ, किसी को नफरत मत करो तो लोग अच्छा अच्छा लगेंगे और उनके हृदय में वो भक्ति जो है उसका पोषण होगा परंतु यदि हम रूप गोस्वामी के अनुसार रूप सनातन भट्ट राघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ और सभी आचार्यों के अनुसार गौरबाई साहब आचार्य अनुसार श्रीमद भागवत की पूरी वाणी और वो वाणी का सारंग अर्थात शुद्धा भक्ति अनयाभिलाषिता शून्य भक्ति प्रचार नहीं करेंगे तो लोग तो कुछ भी पता नहीं मिलेंगे शुद्धा भक्ति क्या है वो शुद्धा भक्ति क्या है अन्याभिलाषिता शून्य का माद्य ना था कृष्ण अनुशीलन भक्तिमा वो भक्ति जिसमें कुछ भी भौतिक स्वार्थ की इच्छा नहीं है और जिसमें कुछ भी इच्छा नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए है hmm. ah. सामान्यता ah. ये सब भक्ति कथा कर गोप्यांग के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और कुछ कुछ कथा का ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज उनके बारे में भी कहते हैं परंतु गोप्यांग के एक मन भाव में कैसे उत्तम होते हैं और किस प्रकार हम उनके आदर्श के अनुसार भक्ति कर सकते हैं। उसके बारे में ये सब कथा नहीं कहते हैं क्योंकि उन वे भी नहीं जानते शायद ये सब कथा का कहते हैं कि गोपियां के एक ही लक्ष्य था कृष्ण सेवा करना और बहुत कथा का ऐसे कहते हैं कि गोपियांग भक्ति से भगवान में लिंग हो गया मायावादी कहते कुछ मायावादी है जो कहते है कि भक्ति खाली युग में भक्ति पारम है मोक्ष प्राप्ति के लिए जो तो बड़ा फंडित होते हुए भी स्वामी का प्रचार शुद्ध भक्ति के बारे में बहुत दूर है तो हम भी मंदिर बनाते हैं परंतु इसको के मंदिर का उद्देश्य है भक्ति प्रचार क्योंकि लोग जो पुण्यशाली है तो मंदिर का दर्शन के लिए आते हैं तो उनको भक्ति सिद्धांत वाणी प्रचार करने के लिए हमारा उद्देश्य है कि लोग आएंगे दर्शन के लिए उससे ही उनका कल्याण होगा परंतु उससे और भी कल्याण होगा श्रावण करने से तो हम मंदिर बनाते रथ यात्रा बनाते जिससे लोग के हृदय में वो भक्ति भावना तो उत्पन्न होगी या फूषित हो जाएगी परंतु <laughs> लोग भक्ति में अग्रसर होंगे यदि वे शुद्ध भक्ति कथा सुनेंगे और वो शुद्ध भक्ति वाणी का प्रचार केवल कहना नहीं पुस्तक का माध्यम में संकलन करके प्रचारित होने चाहिए तो इस मंदिर का उदेश्य नहीं है कि कुछ लोग आएंगे और दर्शन करेंगे खेतन करेंगे प्रसाद लेंगे और वापस कर जाएंगे बहुत सारे लोग वैसे करेंगे और उनके लिए वो अच्छा है परंतु हा उस प्रकार अधिकारी भक्त का संख्या बढ़ाना हमारा मूल उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य है भक्त खनिष्ठ अधिकारी भक्त के उठाना कम से कम मध्यम माद्या -माद्या अधिकारी स्तर मध्यम माध्यमाधिकार -माद्या पर माध्यमाधिकार में शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए एक प्रयास होते माध्यमाधिकारी भक्त जंत है भक्ति सिद्धंत क्या है किसल हम भक्ति कहते शायद वे पूरा निपुण नहीं है भक्ति सिद्धांत समझने में परंतु वे जनते हैं कि भगवान कृष्ण है कृष्ण परम पुरुष है मैं भी आत्मा हूं वही आत्मा है मैं जीवात्मा हूं और मेरा जीवन का लक्ष्य है शुद्ध भक्ति करना। जिससे में आधिकांत मिलोंगा कृष्ण लीला में प्रवेश करना चिरोकाल भगवान कृष्ण की सेवा करना तो यही सब मूल सिद्धांत, जंत है मध्यमादि मध्यमाधिकारियों और वे देखते हैं कि ईश्वर है था जय धीन बाल से सचु प्रेम माइत्री को उपेक्षा यह करो थी स मध्यमा तो देखते है कि ईश्वर है कृष्ण भगवान और वह कृष्ण भगवान को उनका प्रेम अर्पण करते देखते है कि भगवान के भक्त है और भक्तों से आ, मैत्री भाव से व्यवहार करते मित्रता और देखते हैं कि अभक्तों भी हैं जिनमें जो श्रेणी है अधिकांश मूर्ख है नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य है शुद्धा भक्ति करना तो वैसे को मध्यमाधिकारी भक्तों प्रचार कहते हैं विशेषकर पुस्तक का माध्यम से क्योंकि माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीबे कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण अनाथो पशु साक्षात भक्ति योग मधोक्ष जय लोक जानो विद्वांस छत्व संहित आ, तो लोग नहीं जानते कि सब प्रकार के दुख जो वे जन्म जन्मतर मिलते हैं उसका पूरा उपासन पूरा बंद होते अधोक्षज त्रिगुण के अतीत भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने से लोग तो नहीं जानते इसलिए बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए भगवान वेद्यास शास्त्र रचना की जिनमें मुख्य है श्रीमद् भागवत तो रूपानुगा भक्तों मूर्ख जंत को श्रीमद् भागवत का प्रचार करते और ये श्रीमद् भागवत में इस श्रीमद् श्रीमदील पोप का श्रीमद् भागवत संस्करण में आप केवल गोपी लीला कृष्ण लीला नहीं म वो तो है श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् भागवत में तो पूरा तत्व ज्ञान भी है जिससे हम समझ सकते हैं तो हम कौन हैं भगवान कौन है किसलिए कृष्ण को और कोई दूसरे को नहीं हम भगवान बोलते तो यही सब तत्व ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है नहीं तो लोग यदि बार बार मंदिर जाएंगे और सामान्य कथा कथाकारों की कथा सुनेंगे वे एक कदम भी भक्ति में अग्रसर नहीं होंगे, क्योंकि यदि मन में सब भूल धारणा है यथा हम भक्ति करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए जिससे हम आ, परम ज्योति में लीन हो जाएंगे तो यदि हम वो सब गलत सिद्धांत से भक्ति करते हैं तो वास्तव में वा, वो भक्ति जो हम कहते हैं वो तो भक्ति नहीं होती है तो इसलिए पुस्तक के माध्यम से भक्ति प्रचार करनी चाहिए और माध्यम अधिकारियों तो द्विषा उपेक्षा द्वेशी लोग के उपेक्षा उपेक्षक मतलब उनसे कुछ व्यवहार नहीं करते तो ऐसे व्यक्तियों को भी यदि हम पुस्तक दे सकते तो संभा कृष्ण भक्ति पुस्तक भौप की पुस्तक है तो संभावना है कि ऐसे दूरता लोग भी शुदा कृष्ण भक्ति में लगी सब कुछ संभव है चन्या महाप्रभु की कृपा से जो पूरा भक्ति के विरुद्ध है वैसे लोग भी शिल प्रभात की पुस्तक मिलके उनका हृदय में वो सुप्त भक्ति भाव मिल सकते नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्राद खबु नव आदि शुद्ध चित्र तो राक्षस मायावादी कृष्ण द्वेशी ये सब लोग के में अत्यंत सुप्त रूप में भक्ति भावना है और चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव जो फूरी थर अशी प्रौप की पुस्तक में है उनका प्रभाव से तो एकदम असुर कृष्ण भक्ति मिल सकते है। बोलते हैं हम वैसे ही बहुत है लेकिन वास्तव में वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करना का सवाल नहीं है क्योंकि वो सबका मूल स्वभाव है तो वो मूल स्वभाव कृष्ण भक्ति जो सबके हृदय में है उसका पुनः जागरण होते श्रवण आदि श्रवण करने से तो किसी न किसी प्रकार से यदि आसुर भी शिलोपापा की पुस्तक है या एक पुस्तक का एक एक पुस्तक से एक पंक्ति पढ़ते है तो संभावना है कि वो कृष्ण भक्ति जो उसका हृदय में है वो अचानक जैसे घर अं, अंधेरे में एक हेलजन लंप ऑन कर चालू करना तो अचानक प्रकाश मिलते तो ऐसे संभव होते इसलिए जो रूपानो भक्त है व विशेषकर प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना भक्ति ग्रंथ का माध्यम से तो आप सब जो इस रूपानुग्र संप्रदाय में अंश ग्रहण करते हैं आप सभी भक्तों को यही सब विचार अच्छी तरह समझना चाहिए हमारा उद्देश्य नहीं है केवल मंदिर बनाना कीर्तन करना और प्रसाद बनाना और, और ऐसे भंडारण करना वो सब करना अच्छा है और यदि हम वैसे करेंगे तो शायद बहुत सारे लोग हमारा अनुगामी होंगे यदि हम उस पर इस प्रांत के लोग सौराष्ट्र के लोग तो स्वाभाविक कृष्ण भक्त है और यदि हम उस पर प्रचार करेंगे तो बहुत सारे लोग शमेल होगे तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग समय होंतु रूपानोगा हो, हो यदि हम हव की भावना से प्रचार करेंगे तो लोग जो आएंगे तो हव की भावना से भक्ति करेंगे परन्तु उस प्रकार की भक्ति से चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट पूर्ण नहीं होते चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट श्रीमद भागवत के अनुसार है तीव्र भक्ति शुद्ध भक्ति अन्यभिलाष शून्य भक्ति अव्य भक्ति तो इस प्रकार हमें रूफालोक भक्त होने चाहिए हम प्रोपाद के अनुगा है, आधुनिक युग में रूप गोस्वामी के विशेष दूध है शिल प्रभुपात तो रूपानुगा होने के लिए हमें शिल प्रोपात के सभी पुस्तक है अध्ययन करने चाहिए जिससे हम समझ लेंगे तो किस प्रकार भक्ति शिल पोपाद हमको प्रदान करने चाहते हैं नहीं तो यदि इसको केवल तो मंदिर बनाना का आंदोलन आंदोलन होगा तो रूप को स्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोवीष पूर्ण नहीं होगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो अभी देता हूँ अभी समाप्त करते हरे कृष्ण शिल प्रोपात की जाए श्री चैतन्य चैत्यामृत की जाए शिलरूप गोस्वामी की जाए